संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य।, श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर भावना की नदी से जुड़ी हुई छह कविताएं एक नदी जब उतरी थी कलकल -कल करती पहाड़ों से सुना था उसने सुना, सुना था उसने कहीं है समंदर, समंदर जहां पहुंचना उससे मिलना उसमें समा जाना, जाना सार्थकता है उसकी नदी दिन, दिन रात सपना देखा करती सपनों में समंदर, समंदर देखती जो अपनी, अपनी विशाल भुजाएं फैलाए आतुर है उसे समा लेने को नदी मन ही मन, मन, मन मुस्कुरा देती और, और उसकी शोखी, शोखी कल कल छल छल ध्वनि में हो उठती थी, थी परिवर्तित दो, दो, दो, दो नदी, नदी अब खो गई प्यार, प्यार, प्यार में उसे अपनी, अपनी सुध बुद्ध न रही वह दौड़ती भागती रास्ते की बाधाओं से बेखबर पहुँची समंदर के पास समंदर में हुआ खुद पर उसने फिर फांस, फांस लिया एक, एक और नदी, नदी को अपने प्रेम पाश में उसने, उसने बढ़ा दी अपनी भूजाए और समा लिया उसे, उसे अपने, अपने भीतर।, भीतर नदी उसके भीतर समाहित हजारों नदियों से एक नदी बन गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया तीन, एक दिन नदी ने समंदर से पूछा प्रिय मैंने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ा सगे संबंधियों को छोड़ा अपनी पहचान भी खो दी फिर भी तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं समंदर मुस्कुराया और धीरे से कहा प्रिय अहमियत तो दूसरों की होती है तुम तो हमारे भीतर हो हम में समाहित तो फिर अहमियत कैसी नदी खुद पर हंस पड़ी चार नदी समा गई समंदर में खो दिया है अपना कुल गोत्र पहचान भूल गई है अपनी चाल कल कल छल छल की ध्वनि अपनी हंसी, अपना एकांत, नदी जो अब है समंदर में समंदर में दहाड़ती है हमेशा पर उसके अंदर का आक्रोश दब सा जाता है समंदर के शोर में वह भागना चाहती है अपने अस्तित्व की तराश में लेकिन लेकिन पत्थरों से टकराकर लौट आती है फिर फिर वही तरपती तरपती तरपती है। अपनी पहचान, पहचान की खातिर उसके अनवरत आंसुओं ने, ने कर दिया है पूरे समंदर को नमकीन यह समंदर और कुछ नहीं नदी के आंसू हैं और उसकी लहरें नदी के हृदय का शोर नदी जिसकी नियति तड़प है पांच नदी जो तड़प रही है अपनी पहचान की खातिर तब सूरज नहीं देख पाया है उसकी तड़प उसकी बेचैनी उसने भर दी है अपने किरणों में थोड़ी और गर्मी कर दिया है बाष्पीकृत उसके जल को वह जल संघनित हो मंडरा रहा बादल बन अंबर में फिर बुंदों की शक्ल में आ गया है धरती पर नदी खुश है अपने पुनर्जन्म से अभी भूत है सूरज के उपकार से जिसने उसे लौटा दिया है उसका वजूद उसकी, उसकी पहचान नदी, नदी समंदर, समंदर की विशालता को ठुकरा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है छह नदी, नदी, नदी को अब भी याद आती है समंदर, समंदर की नदी अब भी तड़पती है समंदर के, के लिए के लेकिन के नदी अब समझदार हो गई है वह नहीं मिटाना चाहती अपना वजूद वह जीना चाहती है अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भावना की नदी से जुड़ी हुई छह कविताएं। वाचक स्वर भारतीय परिमल